दुर्गा का छठा स्वरूप माता कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन करे माता कात्यायनी की आराधना माँ दुर्गा के छठे रूप का नाम कात्यायनी है कत ऋषि के पुत्र कात्य के गोत्र में कात्यायन ऋषि हुए कात्यायन ने भगवती को तप से प्रसन्न कर उनसे पुत्र रूप में अपने घर में जन्म लेने का वरदान लिया था महिषासुर के अत्याचार बढ़ने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ समस्त देवताओं ने तेज का अंश देकर देवी की शक्ति को जागृत किया देवी ने कात्यायन को पुत्री स्वरूपा होने का वरदान दिया था इसलिए उनका प्रथम दर्शन कात्यायन को मिला कात्यायन ने उनकी पूजा की माता ने मुनि का मान रखते हुए पुत्री सदृश कात्यायनी नाम स्वीकार किया माता कात्यायनी कन्यास्वरूप में है इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है सिंह पर विराजमान चार भुजाओं वाली माता कात्यायनी अभय मुद्रा वर मुद्रा तलवार और कमल पुष्प धारण करती है माता कात्यायनी अमोघ फलदाय है भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोपियों ने इनकी पूजा यमुना तट पर की थी और ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई इनका गुण शोध कार्य है इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है वह वा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है इनका वाहन भी सिंह है इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है उसके रोग शोक संताप और भय नष्ट हो जाते हैं जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है चंद्रहासोजला करा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातनी आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है कात्यायनी मंत्र रोग शोक दूसरे दूसरे दूर करने से लेकर कुआरी कन्याओं के शीघ्र विवाह तक में प्रभावशाली सिद्ध होता है कात्यायनी महामाये महायोगी नधी स्वरी नंदगोपुत पति मे कुे